सांकर भाष्यार्थ द्वितीय शांक प्रथम साधु दृष्टि से समस्त इत्यादिना सामा अनेक समस्तसासनादक्षर स्तोभाक्षर विषय उपासन उत्तर सामयिदेश तदीति अथेदान समस्ते सामनी समस्त साम विषयानुपासनानि वक्षामित्यारवते सां सम साम्युपाशना वक्षाभते शुति उच्चत इति प्रथम अध्या में स्थित ओम वित्य तदाक्षरम इत्यादि मंत्र के द्वारा अनेक फल देने वाली सामावय संबंधी उपासनाओं का उपदेश किया गया उसके पश्चात साम के अवयवभूत शोभाक्षर विषयणी उपासना का निरूपण हुआ वह भी सर्वथा सामने एक देश से ही संबंध रखती है इसके बाद अब मैं समस्त साम में होने वाली अर्थात समस्त शाम से संबंध रखने वाली उपासनाओं का वर्णन करूंगा इस आशय से श्रुति आरंभ करती है एक देश अर्थात अवयव से संबंध रखने वाली उपासना के एक देसी अवयवी से संबद्ध उपासना का वर्णन किया जाता है यह ठीक ही है ओम समस्तस्य खलु शाम उपासनम साधु साधु ओम साम की उपासना साधु है। जो साधु होता है, उसको शाम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है समस्त सर्वय विशिष्ट पांच भक्ति कस्य साप्त साप्तभक्तिक चेत्यल्वी वाक्यलंकाराथ साम उपासनम् साधु समस्ते सामने साधुदृष्टि विधिपरवान्न पूर्वोपासनिंदा साधुशब्दस्त अर्था संपूर्ण अवयवों से युक्त यानी पांच भक्ति साप्तभक्तिकम की उपासना साधु है खलु यह निपात वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है समस्त साम साम्य साधुदृष्टि का विधान करने में प्रवृत्त होने के कारण साधु शब्द पूर्व उपासना की निंदा के लिए नहीं है ननु पूर्वत्रा विद्यम साधुत्व समस्ते सामना विधियते न साधु सामेत्युपास्त साधु साधुशब्द सोभनवाची कथम अवगम्य इह यदलु लोके साधु शोभनम अनव्यम प्रसिद्धम चक्षते कुचलाह यद साधु विपरीत तद साती यदि कहो कि पूर्व उपासना में न रहने वाली ही साधुता समस्त साम में बतलाई जाती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि पूर्वोक्त उपासना का साम साधु है इस प्रकार उपासना करें ऐसा कहकर उपसंहार किया है साधु शब्द सोभन अर्थ का बोधक है यह कैसे जाना जाता है इस पर कहते हैं लोक में जो वस्तु साधु शोभन अर्थात निर्दोष रूप से प्रसिद्ध है उसको निपुणजन साम ऐसा कहकर पुकारते हैं तथा जो असाधु यानी विपरीत होती है उसको असाम कहते हैं तदुताप्याहू साम नैनम उपागाति साधु नैनम उपागात्यव तदा साम नैनम उपागात्य साधु नैनम उपागात्येव तदा इसी विषय में कहते हैं जब कहा जाए कि अमुक पुरुष इस राजा आदि के पास साम द्वारा गया तो ऐसा करकर लोग यही कहते हैं कि वह इसके पास साधु भाव से गया और जब यह कहा जाए कि वह इसके पास असाम द्वारा गया तो इससे लोग यही कहते हैं कि वह इसके यहां असाधु भाव से प्राप्त हुआ त्रीव साधु साधु विवेक कर्ण उत्ताप्याहु साम राज चोपागा कोसौ यतो साधुता शंका सभी शोभनाप्राए साधुन नैनम उपाघादितहुलौक बंधना साधु कार्य अपश्युनर्पर बंधना साधु कार्य पश्यन्ति तत्रा तत्रम उपाघादित्य साधु नयिन उपाघादित्येव तदाहु वहां उस साधु असाधु का विवेक करने में ही कहते हैं कि जब यह कहा जाता है कि इस राजा अथवा सामंत के पास साम रूप से गया कौन गया जिससे कि असाधुत्व की प्राप्ति की आशंका थी वह ऐसा इसका तात्पर्य है तो उसके बंधन आदि असाधु कार्यों के न देखने वाले लौकिक पुरुष यही कहते हैं कि वह उस राजा या सामंत के पास शोभन अभिप्राय से साध भाव से गया और जहां इसके विपरीत बंधन आदि असाधु कार्य देखते हैं वहां वे ऐसा ही कहते हैं कि वह इसके पास असाम असाधु रूप से गया तथोत्याप्याहु साम नो बतेति य साधु भवती साधु बतत्यवर बतेति य साधु भवत्य साधु बतेत्यव तदा, तदा इसके अनंतर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम शुभ हुआ अर्थात जब शुभ होता है तो आहा बड़ा अच्छा हुआ ऐसा कहते हैं और ऐसा भी कहते हैं हमारा असाम हुआ अर्थात जब अशुभ होता है तो ओह बुरा हुआ ऐसा कहते हैं अथोत्ता स्वेद्यम सामनोस्माक बतेत्यानूकृत्म एक बवती युवती साधु बते तदा विपर्ये जाते साम नो बतेति यधु भवत्य साधु बतेत्येव तदा तस्मा साधु शब्दोरेका सिद्धम इसके अनंतर ऐसा भी कहते हैं कि आहा वह स्वयं भी अनुभव करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया है बत इस निष्पाद का आशय यह है कि वे अनुकंपा करते हुए कहते हैं अर्थात उनके द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता है वही अहा यह साधु है ऐसा कहा जाता है तथा विपरीत होने पर ओ हमारे लिए यह असाम है ऐसा कहते हैं जो असाधु होता है वही ओ यह असाधु बुरा है ऐसा कहा जाता है इससे साम और साधु शब्दों की एकार्शता सिद्ध होती है सज एक तम विद्वां साधु सामेस्ते भ्यासो यदेनम साधवो धर्मा आच चक्षेयु रूप नेजुहू इसे ऐसे जानने वाला जो पुरुष साम साधु है इस प्रकार उपासना करता है उसके पास जो साधु धर्म है वे शीघ्र ही आ जाते हैं और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं अतः अत साधु सामेति साधुगुण वस्मेंुपस्ती समुगुविद्वाद्वाह साधु तैत अभ्यासोिप्रम यदि क्रिया उपासकम् साधवः मुसक साधव शोभना धर्मा श्रुतिस्मृत्यरुद्धा आ च चेयु आगछेयुश्च न केवलम केवल आगछेयुप च नभेयूप नभेयुष्च भोग्योपतिषेयर अतः वह जो कोई पुरुष साम साधु है यानी साम साधु गुण विशिष्ट है ऐसी उपासना करता है अर्थात समस्त साम को साधु गुण वाला जानता है उसे यह फल मिलता है इस उपासक को जो श्रुति स्मृति से अविरुद्ध शुभ धर्म है वे अभ्यास अर्थात शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं यहाँ जो यत् पद है वह क्रिया विशेषण के लिए है केवल प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति विनम्र भी हो जाते हैं अर्थात भोग्य रूप से उपस्थित हो जाते हैं इति द्वितीय अध्याये प्रथम खंडभाष्यम संपूर्णम